की की कथा कथा होती थी, अब कहीं कोई की कथा पूरे में कहीं कोई पूरे में सुनने को मिलती है सब जगह नंद के ये ये कियो आई लाला ने ये कियो आई आई पे चोरी करके चलोगे आई बाजी के बस चुराई के ले गयो आई आदि ये कर दियो, केवल कृष्ण कृष्ण की चर्चा है हाय बेटा बेटी की चर्चा में हाथी तो डूबे हुए हैं की चर्चा को तो बिल्कुल भूल गए हैं जब से कृष्ण पैदा हुआ है तब से हमारा तो बिल्कुल भजन भजन ही ही छूट छूट गया तो गया दुखी हो रहे हमारा तो बिल्कुल ही गया है जब से नंद के लाला उत्पन्न हुए हैं तब से बिल्कुल कहीं पूरे गोपन में नारायण नाम सुनने को नहीं मिलता है कृष्ण कृष्ण नामी है हजहा हाँ देखो हर हाँ चौपाल पर कृष्ण के नाम की ही चर्चा कृष्ण की लीला का ही गायन हो रहा है कृष्ण का ही हो रहा है ऐसी स्थिति में नारायण अब हमारी रक्षा कार्य गायन होकरण बहुत रक्षा कर ली एक बार कर दी ये तो कृपालु हैं इसलिए पुराने हमारे पूर्वजों का प्रताप रहा है श्री पर्यन महाराज का उनके प्रताप से उनके भजन का प्रताप अभी तक चल रहा है उसकी वजह से जी रहे हैं हमारे ऊपर इतनी इतनी आपत्ति आई नारायण हमको आंख भी दिखाना चाहते हैं देखो मुझे संसार में बेटा में बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए हो। हो गए हो हो हो तुम कृष्ण में बहुत आसक्त मुझे भूलना नहीं चाहिए मेरा स्मरण किया करो परंतु कोई इस ब्रिज में जाने कहा कैसी भाग हुई है कि यहाँ कोई नारायण की चर्चा करता ही नहीं हर जगह कृष्ण कृष्ण बस आज कन्हिया नहीं ये क्यों आज कन्हिया नहीं ये क्यों ये इस संसार की बेटा बेटी की चर्चा नहीं पूरा ब्रिज डूबा कृपाल ब्रिज में आई नारायण ने बेटा को निमित्त बना करके पूतना को मार दिया बालक सो रहा था कहीं से कोई अलाय बलाय आई और गया के ऊपर ही गिरने वाला खा जाने कैसे हुआ क्या हुआ तो एक आये, पलट करके न जाने कैसे से लगी और गाला पलट करके उल्टा गिर गया और कन्हिया बच गया लाला बच गया नारायण ने हमारी रक्षा अच्छा कर ली बालक को उड़ा करके कोई राक्षस ले गया और राक्षस रास्ता भूल गया तो न जाने कैसे मर गई तो नारायण ने एक बार दो बार तीन बार पुराने हमारे भजन के रक्षा की, की तो करने लगे तुम नारायण का भजन करो नहीं तुम तो डूबे रहो बेटा बेटी के प्रेम में हमारा लालयस हो हमारा लालायस हो बस कृष्ण कृष्ण की चर्चा करो कहीं अब जी में नारायण की चर्चा का नाम नहीं है भगवत चर्चा का नाम नहीं है केवल कृष्ण की नंद के लाला की चर्चा हो रही है इसलिए नारायण अब कृपा करेंगे इसलिए अब हमको भी चाहिए कि अब हम कहीं सुरक्षित हो और ऐसा विचार करके अब हम ज्ञान रहें में रहेंगे महावन में बोले तो फिर कहा जाएंगे बोले गलम वृंदावन नाम अशभ्य नव नाम हम वृंदावन चाहेंगे ऐसे सारे ब्रदवासी विचार कर रहे अब देखिए कितना वर्षा लाभ प्राप्त हो गया है ब्रिजवासियों को पर उस लाभ को भी अज्ञान सभी श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण है ब्रिजवासियों को इससे बढ़कर के कोई पुरुषार्थ शास्त्रीय की दृष्टि से हो नहीं सकता है ब्रिजवासी विचार कर रहे हैं कि हाय हम संसार में पड़े हुए हैं और नारायण का नाम तोड़े कोई देवता ही नहीं इस ब्रिद्यालय क्या हो कैसी भांग भे समय का प्रभाव कहते है। हैं ना कलयुग का प्रभाव है तो भी कहते हैं भैया आने लगा है धीरे-धीरे समय का प्रभाव है कि अब यहाँ कोई नारायण की चर्चा नहीं करता है समझ बेटा बेटा की चर्चा कन्हैया की चर्चा ही हो रही है कोई ज्ञानी बात सुन रहा था ज्ञानी कह रहा है ओ धन्य धन्य ब्रिजवासी जिसको अज्ञान कह रहे हैं भैया इस अज्ञान का एक छींटा हमारे हम भी धन्य हो जाए कृतकृत हो जाए हम क्यों इस ज्ञान के चक्कर में पड़ गए इन ब्रिजवासियों के बीच में यदि हमने भी जन्म लिया होगा तो में भी ऐसी ही कृष्ण के प्रति आसक्ति होती और ये कृष्ण के प्रति आसक्ति के अज्ञान की वे प्रार्थना करते हैं और जो शास्त्र में बने ज्ञान है संसार है माई वस्तु उपाधि को हटा करके जो उपाधि सच्चे आनंदमय जो आश्रय पदार्थ है उस आश्रय पदार्थ को ध्यान करो वह आश्रय पदार्थ ही है जो आध्यात्म आध्या पुरुष है कहा। कहा। है ये आधतिक आध्यात्मिक सब हादवक विचेद सवि भौतिकरा भाव यु लोपलभामे तृतीय युवेद स्व आत्मा स्वास्थ्य आश्रय आध्यात्मिक अद्भुत और अधिदेव इन तीनों से अलग हो करके इन तीनों का साक्षी होकर के जो पुरुष विराजमान है वही आश्रय पदार्थ है जो स्थूल रूप से दिख रहा है कार्य कर रहा है उसका नाम है अद्भुत यह शरीर साढ़े तीन हाथ का जो शरीर कार्य करते हुए दिख रहा है जो हो गया अद्भुत। इस अद्भुत शरीर के भीतर जो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और चार अंतकरण और एक अहंकार ये पंद्रह जो इंद्रियां हैं कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण ये पंद्रह जो ज्ञान इंद्रिया है ये पंद्रह का ज्ञान इंद्रिया ये इनके द्वारा जो शरीर बना हुआ है उसका नाम है अध्यात्मिक शरीर और इन शब इंद्रियों के भीतर भी जो देवता विराजमान है जैसे आख के भीतर सूर्य विराजमान है वाणी के भीतर जैसे अग्नि देवता विराजमान है जैसे कान के भीतर दिशा रूपी जो देवता है वो विराजमान है जैसे जुहा के भीतर रसना रूप देवता विराजमान है रसूप वरण रूप देवता विराजमान है इसी प्रकार जितनी भी इंद्रियां हैं जैसे पान के भीतर कोई विष्णु नामक प्राकृत देवता विराजमान है भगवान विष्णु नहीं पैरों का जो देवता है वो विष्णु है परंतु वो विष्णु नाम करके कोई प्राकृत देवता है भगवान विष्णु नहीं तो जो प्राकृत देवता विष्णु विराजमान है हाथ के भीतर जो इंद्र नाम करके देवता विराजमान है वो हुआ देव ये तीनों मिलेंगे तो कार्य होगा शरीर में होना चाहिए शरीर के भीतर इंद्रिय में भी होना चाहिए इंद्रिय के भीतर देवता भी होना चाहिए तीनों मिलेंगे तो कार्य होगा एकदम एक तरह भावे यो लड़ावे तो एक का अभाव एक का भी अभाव हो जाएगा तो एक की भी प्राप्ति नहीं होगी एक भी कार्य कर सकने में समर्थ नहीं होगा अद्भुत भी चाहिए अद्भुत के भीतर इंद्रिय रूपी अध्यात्म भी चाहिए और इंद्रिय रूपी के भीतर इंद्र आदि देवता रूप सूर्य इंद्र अग्नि आदि देवता रूप चाहिए, देव आंख भी चाहिए आंख का गोलक भी ऊपर से चाहिए फिर आंख में कैमरा भी चाहिए रेटिना वो भी चाहिए ja आंख भी, चाहिए, फिर में भी, चाहिए, भी चाहिए, तीनों में है इंदगी भी है परंतु तो लाइट नहीं है तो डॉक्टर डबल आप लाइट नहीं है ये नहीं आएगा, नहीं देख सकोगे इतना ही देखोगे इतने भी काम चलो तो अधिक अध्यात्म अधिकुत और अधिक तो तीनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं परंतु इन तीनों को भी चलाने वाला कौन है तीनों को चलाने वाली है वो है जीवात्मा जीवात्मा का प्रकाश है तब जाकर के ये तीनों काम करेंगे शरीर भी काम करेगा शरीर के भीतर इंद्रिय भी काम करेंगे इंद्रियों के भीतर जो देवता है वो भी काम करेगा इसलिए आश्रय पदार्थ कौन हुआ आश्रय पदार्थ हुई आत्मा वो आत्मा का ध्यान करो तो जन कहते हैं कि हमने बड़ा प्रयास करके ये अधिदेव, अध्यात्म, इनको हटा करके आप आत्म तो तत्व को पकड़ने का बड़ी कठिनाई से प्रयास किया उपाधि को हटा करके वही तो हाय हाय हाँ, हमारा वो सारा प्रयास और हम अपने तो आप जो ज्ञानी कह रहे हैं हमारी अपेक्षा लाभ के प्राप्ति हमको कुछ नहीं हुई हमको अधिक से अधिक का तो तो का बोध मात्र हुआ परंतु ये परम परम है कि इन तो दर्शन कर लिया और कृष्ण के साथ में प्रेम कर रहे हैं तो जिन ब्रिजवासी हम जिनको अभी तक अज्ञानी समझ रहे थे वे तो निकले ज्ञानी और हम अपने आप को समझ रहे थे ज्ञानी हम रह गए अज्ञानी के तो अज्ञान में ज्ञानम यहाँ पर हम भी इन ब्रिजवासियों जैसी ममता बुद्धि को ही धारण करें आहा। ये तब आएगी कृष्ण हाँ। में हमारी हो जैसे ब्रिजवासी चौराहे चौराहे पर एक एक चौपाल पर एक एक संगोष्ठी में बस इनके यहाँ पर दिन रात उठते बैठते या दोहने ने वहन ने मखनो लेखो दो चाहे घर में लगा रही है, रही है, रही है, रही रही चाहे चाहे चाहे चाहे चाहे झाड़ू दे फटक धान गायों को बालक को गोदी में लेकर के पल्ला में झुला रही है चर्चा इनकी कहा है कृष्ण लीला तो इन ब्रिजवासियों को कृष्ण के अलावा अब नारायण नारायण नहीं सूचते है नारायण भजन सब बंद हो गया नंद बाबा कह रहे हैं कैसा कलयुग आ रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग अभी आग आ रहा है सब नारायण का भजन तो भूल गए और बेटा ही बेटा का भजन करते तो ऐसा अज्ञान हमको भी प्राप्त हो जाए तो हम धन्य हो जाए तो यही अज्ञान दे ज्ञान क्या बात सुंदर ढंग से बात विश्व चकुर्थी जी ने इसी बात को कितने मधुर ढंग से श्री के में श्री आगमन में जी के यही वचन है के उपनंद नाम करके गोप सब सखाओं के ब्रिजवासियों के एक समूह को देख रहे हैं और वे उपनंद गोप सभा के बीच में उठे कह रहे हैं भैया पूर्वजों के पूर पुण्य प्रताप से अभी तक नारायण ने हमारा भजन हमारी रक्षा कर ली परंतु तो अब हम लोगों का भजन छूट गया है। ये तो तो भजन भजन रहा है क्या होगा परंतु कह रहे हमारा बिल्कुल नारायण का भजन तो बिल्कुल छूट गया है अब तो हम संसार में काल के प्रभाव से अत्यंत आवश्यक तो हो गए हैं बेटा बेटा बेटा इनकी चिंता करते रहते हैं इसलिए अब नारद हमारी भी को रक्षा करेंगे इसलिए भैया अधिक अच्छा यही है कि अब लौकिक उपायों से ही अपनी रक्षा कर लो तो बुद्धिमान जन ये कहते हैं कि यदि परमार्थ उपाय नहीं कर पाते हो तो लौकिक उपाय कर लो विवेकानंद जी ने एक बार अपने शिष्यों से कहा कि ध्यान सभा में यदि तुम नहीं आते हो तुम मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो तुम फुटबॉल खेलो परंतु तो अपने कमरों में बैठकर के सोते मत समय फुटबॉल खेलने के लिए जाओ उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि तो तुम सभा में नहीं आते हो ध्यान सभा में नहीं बैठते हो कोई बात नहीं परंतु तो यदि तुम ध्यान नहीं लगा सकते हो तो तुम फुटबॉल खेलो इसी तरह से उन्होंने कहा कि यदि शरीर में कहीं रोग हुआ है तो नाम भगवान को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है तब शरीर में रोग हुआ है शरीर के लिए प्राप्त औषधि का प्रयोग करो नाम भगवान को परेशान मत करो नाम भगवान किसी बड़ी चीज के लिए उनको उनसे छोटी सी चीज मांगना वो नहीं है इसलिए ईश्वर से फिर रोग जो है उसकी नृत्य नहीं रोग हुआ है तो रोग की चिकित्सा फिर कहीं प्राकृतिक जो साधन है उनके द्वारा दृष्ट साधुओं के द्वारा उनकी चिकित्सा करो ठीक है ईश्वर ने निष्ठा रखो भजन भी करो नाम भी लो परंतु नाम का फल कृष्ण प्रेम है नाम शरीर के रोगों की निवृत्ति करने के लिए नाम कोई कुछ बड़ी प्रैक्टिकल जो शिक्षाएं वो श्री तो विवेकानंद जी ने समय समय पर प्रदान की थी तो नंदवाल भी तो माने वो जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को जो तो सिद्धांत है जिनको बाद में कहा गया विवेकानंद महाबंध से हट करके कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए हमको अपना स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए शास्त्र नेतृत्व ये कहते हैं कि नासमीक्ष परम स्थानम पूर्व तो नीति ये मायतन है कि नए स्थान की परीक्षा किए बिना पूर्व स्थान को एक, एक नहीं छोड़ना चाहिए अनावश्यक कर ट्रांसफर करना ये उचित नहीं है हमें स्थान नया स्थान देख लो पहचान लो फिर पूर्व स्थान को बैठकर दिखे तो पूर्व स्थान को बदलो परंतु हम यदि महावन के राज्य को छोड़कर के वृंदावन में आ रहे हैं तो ये हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो वृंदावन भी हमारा देखा भाला है बनम वृंदावन नामो पशव्यम नव कानन गोपी गोप गवांग से व्यम श्री भी पशव्यम पशुओं के लिए हितकर है नव कानन है ये बृहदन जीर्ण कानन हो गया है यहाँ की घास सूख गई है उतनी नई बढ़िया घास नहीं है वृंदावन की घास अभी नई है इसलिए हम शिव जाएंगे। में जाएंगे गोपी गोप गवा वृंदावन गोपी गोप गया इनके द्वारा से व्य है पुण्य तृण वीरुदम वहां पर शिव गोर्धन सभी के पुण्य पर्वत है सुंदर भांडीर भट्ट जैसे तृण जहाँ पर विराजमान है सुंदर बिरुद्ध वृक्ष वहां पर विराजमानंदावन जाएंगे और वृंदावन के विषय में हम हमने जानकारी कर ली है बढ़िया जगह है रहने लायक ऐसा कहकर के सारे उस समय भूतवासी दृष्ट साधनों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण हित का विचार करके वे महावन से वृंदावन चले आते हैं गोकों से वृंदावन चले आते तो हैं वृंदावन में दो तो महीने रहते हैं दो तो महीने रहने के बाद में फिर कहते हैं नहीं अब अपनी पुरानी घड़ी जो नंदगाम की घड़ी घड़ी है वहां पर जाएंगे पहले श्री वृंदावन में दो महीने तक ब्रिजवासियों ने आनंद पूजा डेरा डाला श्री वृंदावन ये तीन तरफ यमुना जी से घिरा हुआ केवल नैवृत्य कोण का जो भाग है छठी का वो केवल खुला हुआ है बाद जी की वृंदावन के तीन और यमुना जी इसलिए वहां पर द्वार हो नहीं सकता है दक्षिण में द्वार करना निशिध है पश्चिम में द्वार रखने पर ठंडी हवा आएगी उत्तर में द्वार करने पर ठंडी हवा आएगी पूर्व में द्वार करने की जगह नहीं है क्योंकि पूर्व पश्चिम और उत्तर तीनों जो दिशाएं हैं वो तीनों दिशाएं यमुना से घिरी हुई है वृंदावन जो बसा हुआ है वो भी तीन तरफ से यमुना में घिरा हुआ हुआ है कंकड़ा कामुना वृद्धावन में विराजमान है केवल दक्षिण का जो भाग है दक्षिण में का जो भाग है वो खुला हुआ है इसलिए विदिवासियों ने गायों को निकलने के लिए नैरत्य की ओर ही श्री गोवर्धन की ओर ही मुख रखा बोले यहाँ से गैयाओं को निकलने में पूरी भीड़ निकलने में कोई आपत्ति नहीं होगी अंधथा पश्चिम की तरफ मुख रखने पर कहीं बीमारी होने का भय रहता है इसलिए उन्होंने नैत्य की ओर ही मुख रखा पशी वृंदावन उनमें गोष्ठ की रचना करते हुए विराजमान आनंद पूर्वक श्री कृष्ण वृंदावन में आप जो पम्ब लीला है उसको स्थापित करते के विराजमान हुए तीन वर्ष दो महीना के आप महावन से चलकर के गोकुल से चलकर के वृंदावन आए फिर तीन वर्ष चार महीना के जब हो गए तब श्री कृष्ण के श्री अंग में पौर्ण अवस्था उत्पन्न हुई उस समय आप फिर फिर महावंत अपना जो नंदगाम का पुरानी जो है, उसमें जाकर के नंदगाम बरसाने के ब्रजवासी रहे फिर श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए हैं पौर्ण्य लीला करने के बाद में विभिन्न लीलाओं को करने के बाद में फिर छठे वर्ष ही छठे वर्ष के प्रारंभ में ही पंचम वर्ष की समाप्ति और छठे वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण उन्होंने काय चराना प्रारंभ किया आपके शिवंग में आद्य कईोर उत्पन्न हुआ छठे वर्ष से सप्तम वर्ष जब प्रारंभ हुआ सप्तम वर्ष की जो कृष्ण ऋतु आई उस कृष्ण ऋतु में श्री कृष्ण के शिवंग में आद्य कईशोर उत्पन्न हुआ उस समय काली मर्दन सारी गोपियों ने पहली बार जितनी भी अमराध मधुर भावलाली महाभगती गोपिता में उन सब ने कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण के उस पराक्रम का दर्शन करके काली को भी नाथ रहे सबके हृदय में वीर रस का दर्शन करके मधुर रस का उदय हुआ श्रृंगार रस का सहयोगी रस है वीर रस सप्तम वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण में आदि कई शोध उत्पन्न हुआ काली मर्दन के समय फिर सप्तम वर्ष पूरा हो गया है और अष्टम वर्ष उत्पन्न हुआ सात वर्ष दो महीना दस दिन के कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया उस समय मध्य कई शोध उत्पन्न हुआ उस समय सर्व विदवासियों को कृष्ण का अपनी दर्शन प्राप्त हुआ इसके बाद में फिर से नवम वर्ष पूरा हो गया है अष्टम वर्ष जो है वो अष्टम वर्ष पूरा हुआ और नवम वर्ष पूरा हुआ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भागव में और आगामी जो शरद ऋतु आयु शरद पूर्णिमा भागव में कृष्ण का आठ वर्ष पूरे हो गए नवम वर्ष में प्रवेश हुआ और जब कुर की पूर्णिमा आयु शरद पूर्णिमा तो शरद पूर्ण में श्री कृष्ण के श्रींग में पूर्ण कैशोर है। और पूर्ण होकर के के साथ में आप रास करते हुए विराजमान थे, थे। सो सच कैशोर, कैशोर उम को सम्मान देते हुए श्री मधुसूदन फिर आज रास करने के तो इस कर्म उनके पंचम वर्ष की समाप्ति ष्ठ वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण उनने गोचारण प्रारंभ किया सप्तम वर्ष की कृष्ण ऋतु में, अभी सप्तम वर्ष पूरा नहीं हुआ है सप्तम वर्ष की कृष्ण ऋतु में श्री कृष्ण में आद्य फिर सप्तम वर्ष पूरा होने पर गोवर्धन धारण के समय मध्य और फिर रासपूर्णिमा के समय अगले वर्ष की राष्ट्रिमा के समय नव वर्ष की समाप्ति पर श्री कृष्ण के में, पूर्ण कई तो तो तो पर कोई ज्ञानी यह कह रहा है कि आश्रय पदार्थ के भजन करने के आवेश में आकर के आग्रह में आकर के हाय हमने उपाधि का त्याग किया पर तो उपाधि का त्याग करना यदि उपाधि हमको मिल जाए इन जैसा भाव हमको मिल जाए तो इस ज्ञान को लेकर क्या करेंगे उपाधि का त्याग करके ज्ञान की सिद्धि होने पर भी ठंड ठन पाल मदन गोपाल हमको कोई हाथ पलने कुछ नहीं लग रहा है निर्मूल निराकार ब्रह्म मात्र हाथ पलने लग रहा है जबकि आश्रय पदार्थ का आनंदात्मक स्वरूप वो वास्तव में ये बचवासी अनुभव कर रहे दे। हैं अंगालंकृत भूषण श्री कृष्ण कैसे हैं कृष्ण के विशेषण है अंग अलंकृत भूषण जिनका अंग अंग आभूषणों का भी आभूषण है अलंकृत भूषण भूषणों को भी आभूषण कर देता है श्री कृष्ण अंग की विशेषता है कि अंग के कारण यहां आभूषण खिलो आभूषण से आने की शोभा नहीं है बल्कि अंग से आभूषण की शोभा है तो और क्या वृंदावन के त्याज पुष्प को भी यदि खेल खेल में बालकी ही है इनको कोई होश तो है नहीं खेल खेल में वृंदावन के अकमुआ के को ले करते भी यदि पुष्प को पहन के सब पुष्प वृंदावन में को भी श्री कृष्ण धारण कर लेते हैं शास्त्र में कधेर जो है कलेर को विष्णु पूजन में निश्ध माना गया विष्णु का कलेर से पूजन नहीं होता है पंत यहाँ पर ठोक का नहीं करने हो कर पहनकर कर्णकाल पहन करके तो मार के सारे पुष्पों को श्री ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं आर्क नमस्ते वृंदावन का अकौ का पुष्प आर्क पुष्प अर्क का जो पुष्प है वो भी वंदनीय ब्रह्मा जी का अंतिम श्लोक है वंदना का आर्कमरहन नमस्ते तो वृंदावन का आर्क का जो पुष्प है वो भी उसकी बंदना चौदह एकदम अंत विष्णु ब्रह्मा जी जहां स्तृति कर रहे तो अखोर्य के पुष्प को भी ब्रह्मा श्री के व्यक्ति कर रहे क्योंकि कृष्ण खेल खेल में अखोर्य को पुष्प को लेकर तो उसको भी गैद बना रहे हैं उससे भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं का श्रृंगार कर रहे ये काम लखा तो फिर हटा दे खेल खेल में कुछ नहीं पहन दिया। बालकों का खेल है है तो अंगा और कृष्ण के की शोभा से वो भी सुशोभित हो जाए हमारे वृंदावन के जितने भी ठाकुर जी के अवगर का दिन आ रहे हैं जितने भी पुष्प श्रृंगार है उन सारे पुष्प श्रृंगार को देखो सब अकौा की पत्थर ही कुंडल हो चक्रो सिर्फ सब अकुआ के ऊपर बन जाए पत्ता के ऊपर ही तो वो कली गूज तो करके बनाते है तो अकुए का पत्ता भी सेवा में खूब काम में आ जाए श्रृंगार में काम में आ जाए यहाँ पे कुंडल जो बनाते है उसके पीछे जो फाउंडेशन बनाते है जिसके लोगों को पत्तियों को पूछ करके जिससे कुंडल वगैरह बनाते हैं उनके पीछे जो पत्ता है वो पत्ता सब जगह मोटा पत्ता जितना बढ़िया तो का पत्ता काम नहीं करता है तो शिंग बनाने में खूब काम में आ जाता है जब तो शास्त्र में निश्चित है लीला में खुद चले रस की रीति अद्भुत है वृन्त के सब पत्ता म परम धन्य होकर विराजमान और अर्क का तो कहना क्या जहां वैष्णव में श्रोमणी श्री गोपीश्वर भगवान जिस अर्क की माला को अकोरे की माला को आप धारण करते हुए विराजमान है शिव जी तो विशेषण से अकौा की जो माला है उसको धारण करते हुए विराजमान है गोपीश्वर भगवान तो अंग अलंकृत भूक्षणे श्री कृष्ण के अंग ही भूषण के आभूषण रथपते अंग प्रभा श्री कृष्ण कैसे हैं रथपते हैं दूषित कर देने वाले ऐसे कृष्ण जिनकी शोभा के आगे काम लज्जित होकर के विराजमान हो जाते जिनके आगे कामदेव ब्रज की सीमा के बाहर ही मूर्छित हो जाता ब्रह्महा जयत श्रीपति गोभी मंडला श्री कामदेव उनकी अंग की को भी दूषित वाला श्री कृष्ण स्वामी पा रास मंदल पंचाध्याय की मंगलाचरण में ही प्रार्थना करते हैं एक दिन आकर के कृष्ण से बोला एकांत में कि महाराज मैंने सब देवताओं को जीत लिया है मैं आपको भी जीतना चाहता हूं हिम्मत हो तो मैं आपको चुनौती देता हूं आज और मुझसे दो दो हाथ हो जाए श्री कृष्ण हुए बोले जा तेरे मुस्कान के विषय देखे ज्यादा आख मत दिखाई नहीं, नहीं। तुम डर रहे हो मुझसे श्री कृष्ण बोले अच्छा जब तू पूरी तरह से ताकत भर हो तेरी ताकत पूरी पूरी हो उस समय करूंगा इस समय यदि तुरंत की तुरंत तू चुनौती दे रहा है और इस समय तुझसे युद्ध करने के लिए बैठ जाओ तो तेरे मन में एक मलाल रह जाएगा कि गलत समय भिड़ गया अकेले भिड़ गया मेरे साथ में सेना होती तो कृष्ण को भी मजा चखा देगा so, तुझे मौका दे रहा हूं आगामी शनिवार ऋतु की रात्रि पूर्ण चंद्रमा खिल्ला होगा मैं भी प्रियाओं के साथ में होगा। इस समय अकेला हो उस समय प्रियाओं के साथ में होऊंगा। कोई सखाव भी मेरे साथ में नहीं होंगे पूर्ण कैशोर होगा उस समय तू आना और अपनी पूरी सेना लेकर के तब हमारे दो दो हाथ होंगे ते, मन में मला नहीं रहना चाहिए गलत समय में भर जब शरत पूर्णमा आई भगवान ने तार शर्दो पूर्ण बदल का भगवान ने जब रमन करने के लिए चिन्ह में मन को भी आदर का विषय बनाया है और कामदेव को भी आदर का बनाया विषय बनाया मन चक्रे मन सप्चक्र और मनहर अपने चक्रे श्री स्वामी पारण कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने दिव्य कामदेव को भी स्वीकार किया और दिव्य मन को भी स्वीकार किया और आप जब पूरा श्रृंगार धारण करके कुंज गली में हो केसर क्यारी में हो यमुना तट के निकट वे नागर नठी मठ पर थे करके जो रास करने के लिए ठाले हुए उस समय आपके नख की शोभा का दर्शन कामदेव ने किया आपने जो बंशी की, की थोड़ी सी जो बूज मात्र है उसको सुनकर के अपनी पूरी सेना को साथ में लेकर के आया परन्त श्री श्याम सुंदर की नख की कांति मात्र को देख करके ब्रज की सीमा में होकर तो के सीमा पे बाहर ही गिर गया भीतर प्रवेश नहीं कर पाया उसी कामी का ने, श्री ने किया कि कहकर के अन्य अन्य जितने भी नागल इत्यादि हैं उन बात इन सब की बात जान ले दो कामदेव ने किसको मुंह की नहीं खबाई उसका नाम है कम दर्द कम दर्द का तात्पर्य है कि कौन उसके आगे दर्प कर सकता है इसीलिए उसको कहते है। किसका दर्प कहते हैं कि किसका किसका उसके आगे ऐसा वो काम के उन ब्रह्मा आदि को जीतने पर दर्प कंदर्प दर्प रहा जिसका दर्प इतना बढ़ गया बढ़िया कंदर्प किसका दर्प उसके सामने रहे ऐसे कंदर्प के कामदेव के अंदर मन कामदेव ऐसे कामदेव के दर्प को भी हरण करने वाले श्री कृष्ण उन कृष्ण की जय हो वे कृष्ण सर्वोच्च रूप में विराजमान हैं श्रीपति क्योंकि वे श्री विश्वानंद के स्वामी श्रीपति जयत श्रीपति गोपी मंडल मंडला आज गोपियों के मंडल में विराजमान होकर के जयति श्री गोपी रास मंडल मंडला गोपियों के रास मंडल में उनकी अद्भुत शोभा गोपियों के रास मंडल से रहित है ऐसे फीके फीके श्याम सुंदर की शोभा के द्वारा तो काम पहले रूचित हो गया तो वो तो उनका फीका रूप है उनका जब समृद्ध रूप सामने आएगा तब आएगा तब बोले राधा संग यदा आती तदा मदन मोहन जब श्री राधिका के संग में विराजमान थे उस समय मदन मोहन करके विराजमान तो रथपते अंगन प्रभा दूषणे श्री कृष्ण कैसे उनके लिए विशेषण किया कि कामदेव की अंग प्रभा उनके भी दूषण अर्थात कामदेव की अंग प्रभा को भी फीका कर देने वाले और वंशी विभूषण श्री कृष्ण कैसे बोले वृष्टि माने यादव उनके वंशी के भी विभूषण होकर के विराजमान। श्री नंदा का जन्म भी कहीं वृष्टि वंशी में ही हुआ यादव वंश में ही श्री नंद बाबा का भी जन्म हुआ श्री देवीर महाराज उनके दो पत्नी थी एक पत्नी है ब्राह्मण की क्षत्रिय की कन्या एक पत्नी है वैश्य की कन्या क्षत्रि की जो कन्या है उनमें तो उत्पन्न हुए श्री सूर और सूर में जन्म हुआ बसदेव जी और जो क्षत्रिय की कन्या थी उनमें तो सूर हो गए परंतु जो वैश्य की कन्या थी वो कन्या उनको बिवाही गई थी शट पर कि इस कन्या से जो संतान उत्पन्न होगी वो हमारे भविष्य को चलाने वाले हो यह विचार करके कन्या उनको प्रदान की गई थी उनमें श्री पर्जन्य महाराज का जन्म हुआ उन पर्जन्य महाराज को श्री महाबाहू के जो राजा थे उन्होंने अपने देवते को गोदी लिया और देवते को गोदी लेकर के जन्य महाराज श्रीज के महावन की गद्दी के बारिश बनकर के देवते वे वे तो जो थे वे तो रह गए और जो पर्जन्य महाराज का जन्म हुआ वो देव देवीर उनके पुत्र हैं और वे परजन्य महाराज प्रज में आकर के विराजमान हुए महाबाद जो है महाबा उनके वैश्य में आगे उनके राज्य को संभाला और की गति के ऊपर उन महाराज ने पांच मानव आनंदों की दृष्टि की उपनंद अभिनंद नंद, और नंद ये पांच पुत्रोत्पन्न हुए इनमें नंद बाबा पीछे परंतु तो गुणों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तो उपनंद फिर दूसरा हुए अभिनंद बीच में है नंदबाबा नंद, नंद। चौथे नंबर पे है आ, आ, आ, आ, उपनंद अभिनंद नंद सन्नंद और पांचवे हैं नंद परंतु तो श्री उपनंद बाबा ने नंदबाबा को ही राज्य राज्यकर्मी के ऊपर विराजमान किया तो ंश विभूषण श्री कृष्ण वृष्णि वंश के ही विभूषण हो करके विराजमान है रसमय श्री कृष्ण तो रसमय होकर के विराजमान है मधुराधि हरेक श्लोक में श्री ब्राचार्य ने आठ बार मधुर शिता दिया है अधरम मधुरम इनमें छह बार और फिर एक जगह मधुराधिपति और फिर अखिलम मधुरम ये आठ बार मधु शब्द का पूर्ण रहे अर्थात परम परम श्रेष्ठ सारे माधुर्य इनके स्वरूप भूत होकर के ही विराजमान तो है तो रसमय श्री कृष्ण होकर के परम ब्रह्म ऐसे परम इन की महिमा को देखो गोकुलवास नाम प्रवीण सब नानुराधा ऐसे परम ब्रह्म में इन गोकुलवासी निवासियों का जो अनेक अनुराग में प्रेम विराजमान है वो अनुराग में प्रेम क्या कहना ब्रिजवासियों का जो प्रेम प्रकाशित है माने विकसित हो रहा है इन ब्रिजवासियों का जो प्रेम उस प्रेम को जो लोग अविद्या कहते हैं कह रहे हो, कह रहे हैं ज्ञानी जन ये कहेंगे ये अविद्या है बेटा बेटी में प्रेम रखना ये तो अविद्या है तो रूप अनुराग रूप जो अविद्या विराजमान है उस अविद्याद्योतम अविद्या का जो प्रकाश अपूर्व से प्रकाशित हो रहा है अंत मुनिजन उसको छोड़ते हैं परंत मैं कह रहा हूं मेरा अपना अनुभव है मुनिजन वास्तव में अब दुखी ही करेंगे उन्होंने कृष्ण को यदि छोड़ दिया और कृष्ण को छोड़ करके यदि ज्ञानमय वस्तु को ही स्वीकार करके बैठ गए तो शोचंती अब आय मोह को छोड़कर छोड़ में यदि वे आश्रत हो रहे हैं तो वे सोच ही करेंगे उनको शोच ही होगा अर्थात अविद्या हो गई ज्ञान ही यहां ज्ञान हो गया तो मुनियों के द्वारा कृष्ण में आसक्ति का त्याग करना यह शोक की वस्तु है या आनंद की वस्तु है? और ऐसी गलती ज्ञानी जन कर बहते हैं कोई कोई ज्ञानी जन है जो कि इस गलती से बच जाते हैं अन्यथा ज्ञानी जन ऐसी गलती कर बैठती कैसे बोलो जहां का वर्णन किया गया वहां पर भगवान के स्वरूप एक एक स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं पांच भी मंदिर चार करते हैं ज्ञानी कि भगवान का स्वरूप चिन्ह है हम एक भगवत चरणार्थम चरणार्द से लेकर तक एक एक अंग का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए परम अन्य हो रहे हैं परंतु तो भगवान का ये अंग है। इस अंग है इस की को जानने के लिए हमको इंद्रियों की हमको भी आवश्यकता है और इन अंगों में भी अलग अलग गुण विद्यमान जैसे श्री अंग में रूप में तेज नामक गुण विद्यमान श्री कृष्ण के आधारों में रस नामक गुण विद्यमान है कृष्ण की वाणी में श्री कृष्ण के कानों में यह शब्द नामक जो गुण है वो विराजमान है कृष्ण की त्वचा में और हमारी त्वचा में स्पर्श देने का और स्पर्श ग्रहण करने का गुण विद्यमान है तो श्री कृष्ण के श्री अंगुरु चिन्ह मानते हुए भी इन अंगों में जो गुण विद्यमान है उन गुणों को प्राप्त करने के लिए किसी ग्राहक सामग्री की आवश्यकता है जब तक हमारे पास में नहीं नहीं है, नहीं है, कान तब तक वेदना कैसे सुनेंगे कृष्ण का रूप कैसे दर्शन करेंगे कृष्ण का स्पर्श कैसे करेंगे हाथ नहीं है तो तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण रूप माधुर्य का आश्वर प्राप्त करने के लिए विशेष का आश्वर प्राप्त करने के लिए हमको भी विशेष की ग्राह इंद्रियों की आवश्यकता है विशेष माने गुण शब्द स्पर्श रूप्रस इन गुणों को प्राप्त करने के लिए हमको इंद्रियों की ज्ञानेन्द्रियों की आवश्यकता है परंतु तो, अब यदि भगवान के रूप मात्र में हम अपने चित्त को लगा माने अंग अंगकां जो तेज फैल रहा है चारों में नहीं माने तेज तेज में यदि हम चित्र लगा दे तो हमको अपने अंगों की आवश्यकता नहीं तेज है तो तेज का तो बिना आंख बंद करके भी दर्शन किया जा सकता है तो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रहेगी तेज में रूप ये नहीं है तो वे भगवान भगवान तेज में चित्त लगाते। वे मन में में चित्त हैं मन विचार करते का शरीर में, में है और तेज में, में है तो शरीर से चित्त और भगवान के अंग कांति में चित्त लगा दो और अंग कांति में जब चित्त लगाया तो अंगका में कोई विशेष नहीं है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहां पर ऐसी स्थिति में उनको चित्त को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है और उनका चित्त उस समय समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान का एक स्वभाव है कि वह अज्ञान को भी खाता है और अपने अधिष्ठान को भी खाता है जैसे दिए की बत्ती अंधकार को भी खाती है और दिए की बत्ती को भी खाता है दिए की जो लौ है अग्नि वो अंधकार को भी खा रही है और दिए के लोको भी खा रही है इसी प्रकार ज्ञान अज्ञान को भी खा रहा है और चित्रवृत्ति को भी खा रहा है चित्रवृत्ति उसकी आवश्यकता रही नहीं तो चित्रवृत्ति भी एक तो और तो ज्ञान ने प्राकृत चित्रवृत्ति को खाया और अपराकृत जो चित्रवृत्ति थी उसकी भी आवश्यकता रही नहीं तो भगवान का स्वरूप जो तेज था उस तेज में कोई दस पर नहीं ऐसी स्थिति में मन का भी ब्रह्म में लय हो गया और ब्रह्म में लय होकर के एक योगी ब्रह्म में अत्यंत सायु प्राप्त करके विराजमान हो जाता इसी को कहते हैं सायुझ कि जहां ग्राहक सामग्री मन का भी अभाव हो गया मन भी समाप्त हो गया प्राकृत मन समाप्त हो गया ज्ञान से जो मन था चिन्मय मन ही समाप्त हो गया क्योंकि उसकी अनिवार्यता नहीं रही आवश्यकता नहीं रही वो कहीं इनरेलीवेंट हो गया ऐसी स्थिति में न प्राकृत मन की आवश्यकता रही न चिन्हय मन की आवश्यकता रही ऐसी स्थिति में मन भी ब्रह्म में लीन हो गया और जीवात्मा भी ब्रह्म में लीन हो गई जैसे अग्नि के समूह में एक छोटी सी चिंदारी जाकर के स्वाभाविक रूप में मिल जाती है और उसमें अवस्थित हो जाएगी ऐसे जीव भी ब्रह्म में जाकर के अवस्थित हो जाए ज्ञानी थी परंतु तो एक दूसरा व्यक्ति ये साफ तबाशा देख रहा था ये क्या हो रहा है ये ज्ञानी जी क्या प्रयास कर रही है कि पहले भगवान के साकार रूप का ध्यान कर रहे थे साकार रूप में नैनों के द्वारा रूप देख रहे थे नाश्ता के द्वारा उनकी गंध सु थे काम के द्वारा उनके आभूषणों के को कर कर रहे रहे थे, थे, हाथ के द्वारा उनके चरणों का का स्पर्श स्पर्श स्पर्श करते हुए अनुभव रस गंध सबका अब उन्होंने भगवान के उस चिन्मय रूप का ध्यान करते हुए चिन्मय में भी चिन्मय जो केवल तेज है उस तेज में अपने चित्र को लगाया तेज में क्योंकि कोई विशेष गुण नहीं है डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऐसी स्थिति में उनके उनका चित्त इरेलीवेंट हो गया उसकी आवश्यकता नहीं और चित्त का लय हो गया चित्त का लय हो गया तो जीवात्मा जो थी वह कविता के समान जो जैसे एक किरण सूर्य में समाहित हो जाएगी ऐसे ज्ञानी का जो जीवात्मा है वह जीवात्मा भी परमात्मा में जाकर के ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म साहिज्य को प्राप्त कर रहा कर दिया अब एक भक्त इसको देख रहा था दूसरे। वो भक्त सिर्फ है हाँ। न्ञानी ये तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हा हमको अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति हो गई ज्ञान मारे में बड़ा अल्लाह अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति और जितनी भी ब्रह्मानुभूति है वो सब परोक्ष अपरोक्ष नहीं सबसे पहले एक ज्ञानी क्या करता है जो जगत है उसकी ब्रह्म स्थापित करता है क्षण की क्षुभ की ब्रह्म भगवदगीता में तीन ब्रह्म बताए गए अक्षर और पुरुषोत्तम तस्मात क्षण तो हम बंधे मध्य तस्मात क्षण तो हम अक्षराध पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन ब्रह्म होता है सारा जगत आ, जगत जगत इस की बात नहीं कर रहा जो जो अन्य है है वो जगत है, वो सर्वम खबरीद्रह्म ये कह करके जगत को ब्रह्म रूप स्थापित करता है तो पहले क्षर ब्रह्म यह श्री निर्मुण निराकार ब्रह्म का ही आश्रय लेकर के विराजमान है तब गुरु जी उसको एक दूसरा देते हैं। हैं की बात कर रहे कि कि तू ही है। तो अक्षर ब्रह्म के रूप में जो जीवात्मा थी उस जीवात्मा का उसने ब्रह्म के साथ में साहित्य किया तो जड़ जगत का ब्रह्म के साथ में साहित्य किया फिर चेतन जो जीवात्मा है उसके लिए दूसरा उद्देश्य उसको दिया गया ज्ञानी को तत्व मसीह तो जीवात्मा भी ईश्वर है जीवात्मा भी ब्रह्म है यह भी बताया इतने पर भी काम नहीं लगा तब एक तीसरा उद्देश्य दिया गया वो तीसरा उद्देश्य दिया गया कि अहम ब्रह्माष्टमी मैं ही ब्रह्म होकर के विराजमान, अब वो ब्रह्मकार होकर रहा है ये तीनों ही समानाधिकारण है मुख्य समानाधिकरण नहीं है बाद समानाधिकरण का तात्पर्य है कि जहां दो तो वस्तुओं में एक से गुण होने पर एक सी विभक्ति की प्राप्ति हो उसका नाम है समानाधिकरण जैसे सिंह हो का ये विद्यार्थी शेख है तो सिंह में भी प्रश्न विभक्ति और विद्यार्थी में भी मानव में भी तो इसको हम कहेंगे समानाधिकरण राजा राम ही अयोध्या के राजा है राम में भी प्रथमाभिवक्ति और राजा में भी प्रथमाभिवक्ति समानाधिकरण भी हुआ ऐसे सौ इसमें भी व्यक्ति और हुआ। नहीं तो नहीं अहम में भी समान अधिकारण कहते हैं अभी मोक्ष की स्थिति नहीं अहम ब्रह्मी सो तो हम हाँ। ये भी मोक्ष की स्थिति नहीं है यह भी बाज नहीं है मोक्ष समान अधिकारण में अभी नहीं हुआ ब्रह्म के साथ में साहित्य नहीं हुआ चल का लोभ हो जाएगा तब जाकर के मुख्य समानाधिकरण में होगा तब जाकर के ब्रह्म बचेगा क्योंकि जो चित्रवृत्ति है वो इलेवेंट हो गई वह परिहार्य हो गई वो आवश्यक नहीं रही, कि चित्रवृत्ति रहे चित्रवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं चित्रवृत्ति की आवश्यकता होती है जब शब्द स्पर्श गुम गंध इनके अलग अलग गुणों को पहचानने की आवश्यकता होती है कि भाई जीव के द्वारा सुन नहीं सकते हैं और काम के द्वारा स्वाद नहीं ले सकते हैं इसलिए अलग अलग इंद्रियों की जरूरत है और सबकी वृत्तिया कहीं चित्त के साथ में जुड़ेंगे तो आनंद प्राप्त होगा परन्तु चित्त ही रेलिवेंट हो गया वहां चित्त के आवश्यकता रही नहीं ऐसी स्थिति में मुख्य समान अधिकरण प्राप्त हो है अब कोई भक्त देख रहा था वो अपने नुकसान में है इनको अब कृष्ण माधुर्य का आश्वास प्राप्त नहीं होगा तो की जा है भक्ति की क्या विशेषता है और भक्त भक्ति को क्यों नहीं छोड़ना चाहता भक्त मोक्ष को भी क्यों त्याग देता है मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता है क्यों क्योंकि श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन नहीं होगा और वो मन में विचार कर रहा है कि सुख हो और सुख का अनुभव नहीं हो ऐसे सुख की क्या हो? संपत्ति है और संपत्ति का कोई उपयोग नहीं कर सके तो काय बात की संपत्ति ऐसी तो स्थिति हो रही है मोक्ष में कि आनंद रूप तो हो गए तो आनंद की अनुभूति की प्राप्ति नहीं तो लोके नाना का अविद्या यदि कोई ज्ञानी ये विचार करे कि इन ब्रिजवासियों का कृष्ण में पुत्र जैसा स्नेह है और ये दुख मांग रहे हैं कि हाय पहले कैसा सुंदर हमारे पूरे ब्रिज में सब जगह नारायण कीर्तन रात्रि जागरण हो रहे हैं कीर्तन हो रहे हैं अखंड कीर्तन और जब से ये नंद के यहाँ पे लाला उत्पन्न हुआ है तब से तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया कभी कोई नारायण ना का नाम ही नहीं लेता है सब कृष्ण कृष्ण चर्चा जहाँ देखो हर चौपाल में आज कृष्ण ने ये लीला की आज कृष्ण ने ये किया आज कृष्ण ने वहां पर अः उसके माखन को तोड़ा उसकी मटकी को तोड़ दिया बस ये चर्चा हो रही है तो इसको मैं अविद्या समझ रहे हैं पंत मुनियो शोचंती अविद्योच्छता जो अविद्या छोड़ करके बैठते हैं उनके ऊपर भक्तगण शोच करते हैं इस तरह से अविद्या यहां पर पुनः अविद्या को ही वे धारण करना चाहते हैं और वे विद्या को धारण करना चाहते हैं इस तरह से ये जो है है वो का वही सबसे ज्यादा सुख देने वाला इसीलिए शास्त्र में अनेक अनेक रे पड़े हैं कि जो सुख भगवत भक्ति में है वो परमात्म सुख मोक्ष में भी नहीं है वृद्धावन हरीलाल प्रकार श्री कृष्ण प्रेम जिसको ऊपर से देखने में लगता है ज्ञान वही सबसे बड़ा ज्ञान है, पर तो है और इस आनंद को कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं जिसको ज्ञानी जन कहीं छोड़ करके मुख्य साथ जो समानाधिकरण है उसको प्राप्त करने के लिए जो साहित्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उस को भी मोक्ष नहीं मानता है इसको मोक्ष मोक्ष मोक्ष मोक्ष नहीं नहीं नहीं नहीं मानता है है है ये ये ये की की की स्थिति स्थिति स्थिति हम भी पर वृत्ति समाप्त हो जाएगी तब जाकर के मोक्ष की स्थिति प्राप्त होगी और उस स्थिति को प्राप्त करके यानी कितना प्रसन्न होता है यदि ये सेवा की प्रवृत्ति दूर हो गई तो फिर ऐसे को प्राप्त करके तो है तो बोर नहीं है नहीं ऐसे के हम क्या करेंगे ऐसी स्थिति में अज्ञान बने रहना यही सबसे बड़ा ज्ञान है श्री के साथ में प्रीति बनी रहनी चाहिए बोल श्री रम हरि गो श्री चय श्री गिताय गौरि कलोरी